जय संतोषी मां मित्रों संतोष की देवी संतोषी मां के तीसरे भाग में हमने जाना कि संतोषी माता की व्रत कथा का क्या रहस्य है और अब इसी चर्चा को आगे लेकर चलते हुए संतोष की देवी संतोषी मां के इस चौथे भाग में हम जानते हैं कि संतोषी माता की पहली महिला भक्त कौन थी तो आइए शुरू करें मित्रों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि माता संतोषी की व्रत कथा एक लोक कथा की श्रेणी में आती है जो कि समय के चक्र से होकर आज के द्वार तक पहुंची है लेकिन हम इस बात से भी भलीभांति परिचित है कि सनातन धर्म में जितनी भी धार्मिक कथाएं हैं वे कहीं ना कहीं सच में घटित हो चुकी हैं जिन्हें मौखिक रूप से फैलाया गया और ऐसा करना प्राचीन काल से ही चला आ रहा है जैसे रामायण के कालखंड में श्री राम जी के दोनों बेटों लव और कुश ने श्री राम जी की महिमा को गाकर सुनाया और रामायण कालखंड के समाप्ति होने पर श्री वाल्मीकि जी ने इसकी नए रूप में रचना कर इसे जन जन तक पहुंचाने का काम किया लेकिन मित्रों बिना प्रचार प्रसार के कोई भी चीज आगे नहीं आती इसीलिए श्री तुलसीदास जी ने फिर से रामायण को एक अलग रूप में रचा और घर घर तक उसे पहुंचाया लेकिन मित्रों रामायण के अलावा भी और कई ऐसी सत्य घटनाएं हैं जिन्हें है या तो सुरक्षित किया गया या नहीं और जिन घटनाओं को सुरक्षित किया गया वे लिखित रूप में जरूर मिलती हैं, लेकिन जिन्हें सुरक्षित में से एक माता की कथा भी आती है, जिसे हम आज संतोषी माता व्रत कथा के रूप में जानते हैं पर इस कथा की कहानी में बताई गई महिला कौन थी जिसने माता संतोषी को अपने व्रत से प्रसन्न किया और उसका जीवन ही माता संतोषी की व्रत कथा बनी मित्रों बात केवल समझने वाली है कि प्राचीन काल में मानवों में मानवों इतना धैर्य था कि वे अपनी भक्ति से ईश्वर को भी प्रकट कर सकते थे जैसे तुलसीदास, सूरदास नरसी भक्त मीराबाई व अन्य कई सच्चे भक्तों ने किया ठीक वैसे ही संतोषी माता की वह भक्त थी जिसने माता संतोषी को प्रसन्न किया और उनकी कृपा की पात्र बन गई लेकिन दुर्भाग्य यह था कि समय के साथ किसी ने भी उनका परिचय या उनकी सही जानकारी को संभाल कर नहीं रखा इसलिए यह कह पाना बहुत कठिन है कि संतोषी माता की पहली महिला भक्त कौन थी या उनका पूरा परिचय क्या था लेकिन शायद इसमें भी माता संतोषी की कोई महिमा ही है जो उस महिला भक्त के जीवन को अपने व्रत के विधान को बताने का माध्यम चुना जिसे माता संतोषी का हर भक्त जानता है एक कहानी के रूप में जिसे संतोषी माता व्रत कहा जाता है तो मित्रों इस चर्चा को अब यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं संतोष की देवी संतोषी माँ के अगले भाग में जय संतोषी माँ